आप सुन रहे हैं कुमारीज का सामुदायिक रेडियो रेडियो स्टेशन मधुबन 90.4 सुनते रहिए रहिए मुस्कुराते नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एम विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी जानते हैं विशेष मुलाकात कार्यक्रम में हम लोग कुछ खास लोगों से आपकी मुलाकात करते हैं और उनके कुछ खास अनुभव आपको सुनाते हैं उन्हीं के द्वारा तो आज के इस विशेष मुलाकात कार्यक्रम को सजाने के लिए हमारे साथ हैं महाराष्ट्र पुणे से पधारे हुए हैं गजानन सरोदे जो तो पेशे से एक सीनियर जेलर हैं तो आइए उनसे बात करते हैं उनके जीवन से जुड़ी हुई कुछ खास अनुभव हम सुनेंगे आप सभी की तरफ से गजानन सरोदे का बहुत बहुत स्वागत है हाँ जी ओम शांति मेरा नाम है गजानंद सरोदे मैं पुणे के अरोड़ा जेल में सीनियर एज अ सीनियर जेलर बोल के पोस्टिंग थी अभी हाल ही में मेरा ट्रांसफ़र हुआ है वहाँ से ट्रेनिंग कॉलेज को आ, अभी ट्रेनिंग कॉलेज को मैं एज अ सीनियर जेलर बोल के अपॉइंट हु <laughs> वैसा लौकिक जीवन में मेरा बी ए क्वालिफिकेशन हुआ है <laughs> एग्ज़ाम के बाद मैं इधर क्वालीफाई हुआ तो अभी पहले जेलर बोल के अपॉइंट होते हैं अच्छा बाद में एज अ सीनियर जेलर बोल के मेरा प्रमोशन हुआ है फिलहाल में आ, गजानन जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि आप आ, ट्रेनिंग के बाद इस फील्ड में जुड़े हैं और पहले एज अ जेलर थे फिर आप सीनियर जेलर बन कर रहे हैं और उसके बाद अभी ट्रेनिंग प्रोवाइड करा रहे हैं टीचिंग का जी तो मैं ये जानना चाहूँगा आपके शुरुआत जो आपने करियर की शुरुआत जैसे की तो उसके पहले आपने जैसे पढ़ाई करते बी वगैरह करते समय पे कॉलेज के टाइम पे आप क्या सोच रहे थे कि क्या बनना है ऐसा एक्चुअली कुछ आ, हमारे जो फ्रेंड्स हैं उनकी जी। उनकी कुछ स्टडीज चल रही थी हु. तो आ, फ्रेंड में रह रहे, रहे कि हमको भी कुछ आ, एम रहेगा कि भाई वर्दी का कुछ क्रेज था अच्छा अच्छा कि तो एक तो पीएसआई ने तो फिर वही फील्ड में कोई और जॉब मिलता है तो नहीं, नहीं, कर ले तो उसी समय ये जो एड आई थी उससे हम लोग उसमें क्वालिफाई होके पहले से आपके मनसा में था कि कुछ इसी तरह का काम करना है जी वर्दी वर्दी का थोड़ा क्रेज़ था था तो इस वजह से इस फील्ड में आपका आना हुआ जी यानी इसका मतलब ये है कि पहले से आपकी सोच थी थोड़े सा एक इंटीमेशन था कि कहीं ना कहीं हम इन चीजों को इन चीजों के साथ जुड़ जाए जी आ, बहुत ही अच्छी बात है आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम पर विशेष मुलाकात और हम बात कर रहे हैं गजानंद सरोडे जी से और जैसे कि हम लोग बात करते हैं जैसे एक जेलर के नाम से ही कुछ कुछ चीज़ें हमारे इस मन मानस पटल पर आता है कैदी आ जाते हैं लोग आ जाते हैं तो आ, बहुत सारे ऐसे अलग अलग वेराइटी के लोग आपके पास आते हैं उनके साथ आपका डीलिंग होता है यानी उनके साथ रहना पड़ता है आपको तो कैसे हैंडल करते हैं क्या सिस्टम बना हुआ है क्या है हमारा ना एक दो सुधारना व पुनर्वसन ये वृद्धवाक्य है हमारा जेल जो का महाराष्ट्र कारागृह है जी जी सुधारना व पुनर्वसन उसका वृद्धवाक्य है एक्चुअली हमारा जो एम रहता है बंदियों को उनका जो भी संस्कार है उसमें परिवर्तन आए और उनके जीवन में कुछ बदलाव हो के उनका पुनर्वसन हो ऐसा हमारा एम रहता है अब मैं तो जब सर्विस जॉइन किया था तो स्टार्टिंग मेरा थाना से हुआ था थाना जेल से थाना तो ऐसा गैंगवार्स वगैरह बहुत है तो हैंडलिंग में थोड़ा रहता ही है कुछ लोग थोड़ा अपने को ड्यूटी करते हुए थोड़ा अपोज भी करते हैं मगर वो एक बार वो फील्ड में गए तो टैकलिंग हो आ जाता, जाता है।, है आ जाता <laughs> है ऐसा कुछ इतना विशेष बात नहीं है शुरुआत में थोड़ा रहता है एक बार टैगलिंग आ गया तो हो जाता है एक बार आपको उनके सर से रहना बातचीत करना हो जी, जाता जी, है तो जीट जी, ठीक जी, हो जाता जी. है लेकिन हाल ही में जैसे कि कुछ चीज़ें होती हैं कई बार हम लोग अनकंफर्ट फील करते हैं कौन चीज किसी किसी चीज़ों को देख सुनकर तो उनको जैसे बहुत ज़्यादा लोग इस टाइप के आते हैं जेलों में जैसा कि कोई अभी बहुत सा संस्कारों का होता है जो हम आम आदमी जो अपना जीवन जीता है जीते हुए उसके संस्कार कोई दोस्तों से हो किसी से हो उनसे लगाव के कुछ बुरी आदतों में गिर जाते हैं तो जिनसे पहली बार गुना होता है तो उनको जेलों में आके थोड़ा बहुत पछतावा होता है पर जो हैबिचुअल होते हैं जिनका एक प्रोफेशन होता है वो लोग कोई पछतावे में नहीं रहते हैं अच्छा। तो हमारा एक जिम्मेदारी होता है कि जनरली जो हैबिचुअल लोग हैं उन, उनसे जो ग्रुप नॉन हैबिचुअल ग्रुप को थोड़ा अलग, अलग कर दे हाँ। और उनको जितना हो सके उतना काउंसलिंग करें कि भाई लाइफ क्या है और आप और तरह से भी जी सकते हो बहुत ही अच्छी बात आपने बताया तो इसमें परसेंटेज अगर मैं बता आप मैं जानना चाहूँ आपसे कि हेबिचुअल वाले कितने परसेंटेज में आते हैं और नए लोग कितने आते हैं कुछ ऐसे परसेंटेज आप बता सकते हैं क्या ऐसा तो फिक्स नहीं बता सकता हूँ पन ओवरऑल एक लगभग ट्वेंटी फाइव परसेंट हैबिचुअल रहते हैं से ट्वेंटी बाकी सेवेंटी लोग तो ऐसे ही नॉन नॉन आते हैं जी तो काफ़ी समय से आप इस फील्ड में काम कर रहे हैं और काफ़ी लोगों के साथ आपका जो है आ, मिलना जुलना हुआ है तो आ, आपके हिसाब से जो नए लोग आते हैं तो उनमें पुनर्वासन की जो बात आप कर रहे थे नए लाइफस्टाइल को फिर से वो जाके एक अच्छा इंसान के रूप में जिए एक नॉर्मल व्यक्ति का जीवन जो है फिर से जीना शुरू करें जी। तो वैसे आपने कैसे हम लोग मापदंड करें कि ये अभी जाके नॉर्मल लाइफ ही इनका रहेगा नहीं होता है ना ये होता यू है कि जब भी जेलों में आते हैं उनका जो रहन सहन है उस पर से हम लोगों को बहुत सा पता चलता है कि ये लोग अभी बैड फील कर रहे हैं और हेबिचल में से दूर होने के बाद उनको थोड़ा बहुत लगता है कि हम लोग भी अच्छी तरह से जीवन जी सकते हैं बाहर जाके नहीं। तो हम लोग उनको थोड़ा मॉरली काउंसलिंग करते हैं जैसा हमारे कई जेलों में साइकोलॉजिस्ट uh, भी रहते हैं अच्छा। जो उनको काउंसिलिंग करते हैं कि भाई uh, जो बैड हैबिट्स है उनसे दूर कैसे रहा जाए और अपना जीवन किस तरह से सुधारा जाए जी इसमें हम लोग जैसे कि बहुत बार ऐसे सुनाई देता है कि भाई इनका पचास साल का इनको सजा हुआ था तो अभी पंद्रह साल या बीस साल में छोड़ गया तो वो जो चीज़ें हैं उस कैसे छोड़ते हैं क्या उसमें देखते हैं जी होता यूँ है कि कुछ कायदों में तरतूदे है ऐसा सीआरपीसी में भी है गवर्नमेंट को रिमोटिव सेंटेंस का पावर रहता है जेल में जब सजा लग के कोई कैदी आता है तो उसको कम से कम तीन महीना सजा होना चाहिए तो उसको रिमिशन मिलती है अच्छा और उसके जो जेल में बिहेवियर है उसका और उसको जो काम अलर्ट किया गया है उस पर से उसका आ, उसको कुछ रिमिशेंस दिया जाती उसको सज़ा में छूट दी जाती है बोलेंगे हम लोग अच्छा अच्छा तो ये तो कायदे से प्रोविजन ही है नहीं, नहीं। तो ऐसा और लगभग साल भर वो कैदी अगर अच्छा रहता है तो उसको पूरे साल की बोल के एनुअल गुड कंडक्ट रिमिशन ए बोलते हैं हम लोग उसको ऐसा उसको जितना जितना उसका सज़ा ख़त्म होते जाएंगे उसमें बिहेवियर और उसके काम करने के तरीका उसपे से उसको वो रिमिशन हम मिलता जाता है तो आ, जैसा कि कायदे में भी तरतु है सी आर पी सी में रिमिटिव सेंटेंस की गवर्नमेंट सज़ा को कम कर सकती है या तो आ, उसको कैटेगरीज रहती हैं उनके गुने का उनका जो ये ऑफेंस रहता है वो ऑफेंस में उसका जो सीरियसनेस है उसका ऑफेंस का उसपे से कुछ गवर्नमेंट्स ने कैटेगरीज रखी है उस कैटेगरीज में से उनके सीरियसनेस ऑफ ऑफेंस आफ, उसपे से जो जो कैटेगरी में वो बैठते हैं उनको उतनी सज़ा डिक्लेयर होती है गवर्नमेंट की तरफ से जी हाँ और कम करना होगा तो भी उसके बिहेवियर के अनुसार फिर जो नॉर्म्स बने हुए हैं उस अनुसार कम होता है जी हाँ जी उसके जो भी प्रोविज़न है कायदे में उसके तहत वो कार्रवाई होती है कार्रवाई के अनुसार होता है जी अच्छा हाल ही में आपने किन चीज़ों को जो है आपको बहुत वंडर अचीवमेंट्स जो भी मिले हैं आपके कारोबार इस आ, सेवा के दौरान जो भी आपने काम किया जैसे थाना में फिर पुनः पहुँचे आप तो इन इस अंतराल में जो अचिवमेंट्स कुछ आपको मिले हो तो उसके बारे में बताएँ किस वजह से एक्चुअली मेरा सेवा का अनुभव कम होते हुए भी आ, हमारे यहाँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पोस्ट रहती है सीनियर एज ए सीनियर जेलर बोल के जिसके अंडर एडमिनिस्ट्रेशन हैंडल करना पड़ता है और सिक्योरिटी भी उसको uh, उनको ही उनको ही देखना, पड़ती देखना पड़ती है, पड़ती। जी जी जी हाँ तो अभी हमारे काम का तरीका देखते हुए कुछ हमारे सीनियर्स ऑफिसर्स ने हमको वो पोस्ट पर हमारे से सीनियर्स ऑफिसर रह के भी हम्म हमको वो चांस दिया हमको हाँ। पोस्टिंग दिया वो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट लगता है मुझे मेरे लाइफ में लगभग मेरा 12 से 15 12 से 13 साल का ही सर्विस हुआ है कुछ एक्सपीरियंस वाले ऑफिसर्स होके भी मुझे वो चांस दिया गया ये मेरा मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है ये कब आपको मिला पोस्टिंग ये जब मैं अरोडा जेल में था तो अच्छा अच्छा चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आप सुन रहे हैं सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 90.4 एफएम पर विशेष मुलाकात और हमारी बातचीत हो रही है गजानंद सरो से जो सीनियर जेलर हैं तो आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम फोर एफ एम सुनते रहो मस्कराते रहो आशिया ये बनाएंगे एक आशिया दो पंछी दो तीन के कह लेके चले हैं कहा ये बनाएंगे एक आशिया आशिया ये एक आशिया सपना सच होगा कह रही की जुबां हम बनाएंगे एक आशिया हम बनाएंगे एक आशिया हम बनाएंगे एक आशियाँ एक आप सुन रहे हैं ब्रह्म का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन रेडियो मधुबन 90.4 फोर सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं गजानंद सरोदे से जो बहुत ही अच्छी बातें उनका एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कर रहे हैं एज ए सीनियर जेलर के रूप में तो आइए एक और बात मैं पूछना चाहता हूं जैसे कि कुछ अलग अलग सजाएं भी देते हैं अनकॉमम जैसे कई बार एक किसी व्यक्ति को जो है ख़ास अलग टाइप का जो चीज़ें जो उनके जीवन में जैसे एक फिल्म आई थी शायद मुझे उसका नाम पता नहीं है लेकिन उस व्यक्ति को जो है जिस घर में उस व्यक्ति को एक्सीडेंटली मर जाता है तो उस घर का जो है अभी कोई नहीं देखने वाला तो उस घर में उसको रह, रहने के लिए दिया जाता है और उसको बोलते हैं कि अब इन लोगों के साथ रह तुम वो व्यक्ति का जो भी वो व्यक्ति इनको हेल्प करता था वो सारी हेल्प आपको करनी है जी इस तरह की कोई तरतूदे नियमों में नहीं है हाँ, हाँ, जो भी है फिल्मी बनावटी बातें अलग रहती हैं जी जी, जी जी जी और जो भी अपने कायदे से रूल्स रेगुलेशन बने हैं जो भी है तो वो थोड़े अलग रहते हैं फिल्मी बनावट बहुत सी बातों में बनावट रहते है एक्चुअली जेल एक कॉन्सेप्ट अलग अलग है तो थोड़ा एक अंडरस्टैंडिंग जब तक हम लोग जेल के बारे में कुछ स्टडी कर लेना या तो फिर पर्सनली देख लेना जब तक वो उसके बारे में आगे वाला कुछ कह नहीं सकता सही बात है जो मैं प्रैक्टिकल है। लाइफ में कुछ अलग चीजें हैं। जी जी। है। और जो चीजें हमने देखी है हम फिल्म देखें ओके लेकिन जब आप प्रैक्टिकल में आते हो तो उन चीजों को जानने के लिए आप खुद वहाँ जाए उन चीजों को समझे तो आपको सही चीजें जो है पता एक और बात मैं पूछना चाहूँगा जैसे की ओपन जेल्स के भी बातें आती है तो ओपन जेल्स का अपने भारत देश में कौन कौन सी जगह पर है और ओपन जेल्स का क्या उसको रखने का क्या मतलब है ऐसा है कि ओपन जेल आ, जो जेल के जो कायदे हैं हर एक जेल का एक अलग कायदा होता है हाँ हा। हर एक जेल का नहीं हर एक स्टेट का स्टेट, एक का, अलग हाँ हा। स्टेट का जी हाँ तो महाराष्ट्र जेल में महाराष्ट्र प्रिजन मैनुअल जो है उसके हिसाब से जो ओपन जेल ये कॉन्सेप्ट है तो उसमें ऐसा होता है कि जो जिसकी सजा जो है मैक्सिमम आधे के ऊपर उसी सजा खत्म हो गई होती है और उसका जो बिहेवियर है उसका अच्छा होता है जेल में का उसमें कोई सज़ा उसको मिलनी होती है जेल के भी अलग अलग कायदे होते हैं उसको हम लोग खटला बोलते हैं हमारे इसमें अच्छा। तो उसमें उसके बिहेवियर अच्छे होने से एक कमेटी अपॉइंट रहती है अच्छा। कायदे से वो कमेटी के सामने उसका पूरा जो भी है लेखा जोखा उसका रखा जाता है और उसमें कमिटी तय करती है वो फिजिकली फिट है क्योंकि थोड़ा हार्ड वर्क रहता है मगर जो रिमिशन सिस्टम रहता है ओपन जेल का ये आम जेल से थोड़ा अलग रहता है वो लगभग इसमें एक महीने के लिए सात दिन का रिमिशन मिलता है उसके बिहेवियर से और और जो ओपन जेल है उसमें एक महीने के लिए एक महीना सजा माफ हो जाती है अच्छा थोड़ा कुछ रूल्स रेगुलेशन में थोड़ा बदलाव है उसमें और ओपन बोले तो ओपन कॉन्सेप्ट अलग है उसकी उसकी मेंटेलिटी में और उसके पीछे का कायदे का एक थीम है कि भाई समाज में से कोई आदमी अगर जेल में बंद हो जाता है बहुत दिनों तक तो वापस उसकी समाज में आने के लिए कुछ ओपन रा, रास्ते खुले होना कुले चाहिए ऐसा एक इसलिए उसको क्लोज में से ओपन में ओपन में से फिर तो वो फैमिली से कनेक्ट हो हो थोड़ा बहुत फैमिलियर हो जाता है आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम और हम बात कर रहे हैं गजानंद सरोदे जिसे हम लोग जैसे कि बात कर रहे थे ओपन जेल कॉन्सेप्ट के बारे में और जो रेगुलर प्रिज्म है उसके बारे में बता रहे थे ओपन जेल का जो कॉन्सेप्ट है वो हर स्टेट में अलग अलग होता है ऐसा उन्होंने बताया है और कुछ चीज़ें हैं जैसे कि हम लोग पहले तो डायरेक्ट आपका जो है जो सिस्टम बनाओ उसी अनुसार फिर उनके बिहेवियर में जो चेंजेस आते हैं और वो नॉर्म्स के अनुसार और कमेटी के माध्यम से जो निर्णय होगा उस अनुसार उनको जो है वहाँ ट्रांसफ़र किया जाता है या ओपन जेल में रखा जाता है और कुछ ऐसी जगह पर अपने भारत देश में कुछ अलग अलग स्टेटों में जहाँ पर खास ओपन जेल में भी बहुत सारे लोगों को रखा जाता है उसके बारे में कुछ जानकारी हो आपके पास जी मैं तो महाराष्ट्र स्टेट के बारे में आपको बोल सकता जी हूं। जी ज़्यादातर मुझे उसकी ही मालूम है ओपन जेलों में महाराष्ट्र में लगभग अभी हाल ही में चार नए ओपन जेल हुए हैं अच्छा। तो उसमें जो प्रोसीजर है शुरू है गवर्नमेंट का ज़्यादातर उस पर ये रहता है उसको उसमें कुछ बदलाव हो जाता है हाँ। इस तरह से और ओपन जेल में हार्ड वर्किंग रहता है थोड़ा इसलिए उसका फिजिकल फिटनेस थोड़ा देखा जाता है उसमें ज़्यादा अच्छा अच्छा अच्छा हार्ड वर्किंग बना के इस तरह का खेती बाड़ी रहता है उसमें खेती करना खेती करना ये बहुत अच्छी बात आपने बताया चलिए आगे बढ़ते हुए मैं यही कहूँगा कि कुछ अलग एक्सपीरियंस हो तो आपके एक आध एक्सपीरियंस आप सुनाइए किसी कैदी के साथ में वगैरह जेलों में बहुत से कैदी हैबिचुअल भी, भी रहते हैं हम लोग देखते हैं तो हमें लगता है कि भाई इसमें कुछ बदलाव आने रहेगा पर मैंने कुछ देखा है कि जैसा कि अरोड़ा जेल में मैं जब सर्विस को था नहीं, नहीं। तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी जिसके कुछ आ, क्लासेस वहाँ चलते हैं जो आ, चौधरी नाम का एक कैदी था तो वो बहुत हडन था एकदम मगर जो डेली रेगुलर बेस पर प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी जो क्लासेस अटेंड उसने किया है तो उसमें बहुत से बदलाव आए हैं उसने उसका एकदम उसमें बहुत सा चेंज आया है नहीं, नहीं, और वो अभी चाहता है कि मैं नॉर्मल लाइफ जी और ये जो भी गुनेगारी की दुनिया है इनसे दूर जाओ तो जेल और ब्रह्मा कुमारिस का जो संबंध है वो कैसा रहता है किस टाइप का टाइम उनको कैसे अलाट करते हैं अलाउड करते हैं एक्चुअली हाँ। उसमें जेल में स्पिरिचुअल प्रोग्राम कर सकते है प्रोसियरली उसकी परमिशन लेनी पड़ती है जो भी है वो हमारे जो इंचार्ज है जेल के या तो फिर डिविजनल इंचार्ज या तो फिर हाँ हाँ हा, हा, हा, हमारे पूरे हायर अथॉरिटी इनसे परमिशन लेके जो भी है क्लासेस वहाँ ले सकते है और ज़्यादातर हमारे जेल का जो वृद्धवाक्य है सुधारना और पुनरुत्थान उसमें प्रजापिता ब्रह्म कुमार इसका बहुत बड़ा रोल एक पॉजिटिव रोल होता है हुँ, हुँ, क्योंकि आदमी को अगर बदलना है तो उसके संस्कारों में परिवर्तन होना जरूरी, बहुत जरूरी है हुँ, हुँ, तो प्रजापिता ब्रह्म कुमारी में जो मेडिशन मेडिटेशन सिखाया जाता है उससे बहुत से कैदियों में एक पॉजिटिव बदलाव आता है और उनको भी थोड़ा पछतावा पस्ता, होता है और जो उनकी उनमें की जो निगेटिविटी है जहाँ अभी कैदी जेल, जेलों में बंद होने के बाद उनके जो निगेटिव वेव्स है वो उनको और डिस्टर्ब करते हैं मगर जब मेडिटेशन से उनको उसका बहुत फायदा होता है और पॉजिटिवली वो अपने लाइफ का थोड़ा सोच सोच उनकी बदल जाती है पॉजिटिवली वो लाइफ को लेते हैं थोड़ा आ, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आपके समय में कितने लोगों को आपने ये मेडिटेशन का जो कैदियों को है वो कराया था सेशन एक्चुअली हमने तो वहाँ पे कुछ लगभग एक सात दिन का कोर्स ही कराया था उनका आ, कितने कैदियों को कराया आ, एक हजार से बारह कैदियों का कराया था अच्छा जी हाँ हजार बारह और इधर लगभग डेढ़ कैदियों का हमने वहाँ कोर्स कराया था हमारे साहब जो पवार साहब थे उन्होंने परमिशन दी थी हमको तो एक डेढ़ हज़ार कैदियों काम ने वहाँ पे मेडिटेशन का प्रोग्राम आपने जी हाँ जी हाँ कोर्स कराया था कोर्स के बाद में उनका रेगुलर अभी वो मुरली का क्लास चलता है वहाँ नहीं। नहीं। पे बहुत ही इंटरेस्ट से वो रोज आते हैं क्लास अच्छा जी और जैसे कि आपका पहले का एक्सपीरियंस और ब्रह्मा कुमारी का सेशन अभी शुरू नहीं हुआ था उस समय में जो संस्कारों में डिफ्रेंस आप देख रहे थे और जब ब्रह्मा कुमारी इसका कोर्स हो गया उसके बाद में जो डिफरेंस आपने देखा तो कैसा रहा आपका बिहेवियर में बहुत से चेंजेस आते थे वो जो गुस्से वाला उनका जो स्वभाव था हा, हा, हा, हा। उसमें बहुत बदलाव आता है और उनके अंडरस्टैंडिंग भी बहुत से चेंजेस आते हैं उनकी सोच बदल जाती है पूरी से नहीं। नहीं। ऐसा मुझे देखने में आया अच्छा चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि एज ए कॉन्सेप्ट हम लोग अगर देखा जाए मेडिटेशन सबके लिए बेनिफिट देता ही है और जितना हम लोग अच्छी तरह से उसको प्रैक्टिस करते हैं तो उतना हमारे जीवन में हमारी सोच में हमारे स्वभाव संस्कार में परिवर्तन होता ही है और चेंजेस हम लोग देखते भी हैं तो आपने देखा कि आपके कैदियों को जब ये कोर्स या सेशन कराया गया उसके बाद जो है काफ़ी चेंजेस आपने देखा उनका जो एंगर लेवल है वो कम आपने देखा और उनके स्वभाव में काफ़ी जो है आ, पॉजिटिवनेस आपने देखा चलो तो ये बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और जाते जाते मैं यही कहूँगा कि हमारे सभी राजस्थान और गुजरात के सभी लोग सुन रहे हैं आपको तो उन सभी के लिए किस तरह से आप एक मैसेज के तौर पर कुछ बातें उनको बताइए ज़रूर मैसेज में तो मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई जो भी अपने भाई है या तो कोई रिश्तेदार है जो गलत रास्तों पे आपको चलते हुए दिखाई देते हैं उनमें तो गलती से भी जेल में नहीं आए ऐसा मुझे कहना है क्योंकि वो एक जगह ऐसी है कि जेल आ, किसी आम आदमी के लिए अच्छी बात नहीं है नहीं बहुत से वहाँ हैबिचल जो लोग होते हैं उनसे किसमें यह भी हो सकता है उससे थोड़ा बहुत उन उनके संस्कारों में भी परिवर्तन हो सकता है और थोड़ा बहुत अपने भाइयों या लड़कों पे थोड़ा ध्यान देके ज़्यादातर यंग जनरेशन जेल में ज़्यादा आती है अच्छा हाँ तो इसीलिए उनपे कॉन्सनट्रेट होके उनके दोस्तों से उनके मुलाकात कहाँ होती है क्या होती है ध्यान दे थोड़ा बस इतना ही मैं उनसे कहना चाहता हूँ चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया मुझे लगता है कि हमारे दोस्त इस वक्त जो इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं और सीनियर जेलर हमारे गजानन सरोदे बता रहे हैं कि आप अपने आसपास में या आपने जो परिवार में जितने भी लोग हैं या खास करके हमारे युवा साथी जो यंगस्टार्स हैं जो कॉलेज लाइफ इंजॉय कर रहे हैं उन सभी के ऊपर थोड़ा सा बड़ों को जो है ध्यान रखना पड़ेगा उनके संगत के ऊपर उनको जो है किन लोगों से मिलते हैं इनका मिलना जुलना किन लोगों से है वो थोड़ा अगर हम लोग ध्यान देते हैं तो हम गलत संग से उसको बचाकर एक अच्छे संग में रख सकते हैं अगर गलत संग में हमने डीला दे दिया तो मुश्किल हो सकता है कि आने वाले समय में अगर उसको किसी भी सिचुएशन में इस तरह जेल में जाना पड़े तो मुश्किल हो सकता है तो यही वो कह रहे थे कि आप सभी अपने बच्चों के तरफ जो है ज़्यादा ध्यान दें उनको अच्छे संग में रखने की पूरी कोशिश करें उनके साउ उन्हें सावधान करते रहे हर समय तो अच्छा रहेगा क्राइम हमारे यंगस्टार्स के जरिए हो रहा है और इनका अनुभव ये है कि बहुत सारे यंग जो है जेल में आते हैं तो ये बहुत ही दिक्कत की बात है तो उसे हम लोग रोक सकते हैं अपने परिवार में जो भी बड़े हैं या भाई है पिताजी माताजी जो भी है वो सभी अपने जो है यंग बच्चों की तरफ ध्यान दें और उन्हें एक पॉजिटिव रास्ते की तरफ अग्रसर करने की कोशिश करते रहे यही उनका कहना था बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही प्यारा सा मैसेज आपने दिया गजानन जी हमारे साथ इस विशेष मुलाकात कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आपका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया थैंक यू धन्यवाद जी आप सुन रहे हैं रेडियो माधुबन नाइन्टी पॉइंट विशेष मुलाकात में आज के लिए बस इतना ही अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी तब तक दीजिए हमें इजाज़त आप सुन रहे हैं रेडियो माधवन 90.4 एफएम सुनते रहो मुस्कर रहो